निज नरम पुर सुधारी वरणो प्रभुवर विमल जो दायक फल चारृषिया राम की सुत हनुमान की गुरु भै सब संतन की जय संख्या दो सौ छब्बीस के बाद सकल शौच कर जाए नहाये निभा सिर नाये समय जानी गुरु आय सुपाई, सुपाई। लेन प्रसूनी चले दो भाई धूप बाघ बर देख उई जहां बसंत ऋतु रही लो भाई लागे बिटप मनोहर नाना लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना बरन बरन बर बेली बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहाए संपत्ति सुर रूखल जाए जातक कोकिल कीिचकोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा कल मध्यभाग सरसोह सुहावाबा सो पान विचेत्र बनाबा विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत ब्रंगा. बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर से बंधु समेत, तड़ाग बंधु समेत। परम रम्यारामय जो रामी सुख देत सुख देत, जो देत। राम चंद्र जी सब संतन स्मरण करें कल देख रहे थे कि उनके नित्य क्रिया किस प्रकार से चलती है भगवान राम लक्ष्मण की रात्रि में किस प्रकार से सोए कैसे सवेरे उठे सोने और उठने का एक विधान काम छोटे छोटे से लगते हैं लेकिन जब व्यक्ति के मन बुद्धि ठीक ठिकाने होते हैं स्वस्थ होते हैं तब ये सब कार्य भी अपने सुचारू रूप से चलते हैं भगवान राम और लक्ष्मण ने रात्रि में देखा कि विश्वामित्र के चरण दबाते हुए उनको शयन कराया वो सो गए जब तब भगवान राम चयन करने गए लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते रहे और फिर भगवान राम सो गए तब लक्ष्मण जी सोए सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं फिर भगवान राम उठते हैं फिर विश्वामित्र जी उठते हैं इस प्रकार से छोटे बड़े की व्यवस्था रहती है और ये भी दिखाते रहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से प्रेम भी रखते हैं और भय भी रखते हैं संकोच भी रखते हैं ये सब भावनाएं कार्य करती हैं जब व्यवस्था ठीक होती है और ये सभी अपने अपने स्थान पर गुण हैं व्यक्ति की महिमा को सिद्ध करने वाले हैं जो व्यक्ति जितना ही गुणी है उतना ही अधिक महिमावान है महान है भगवान राम परम परमात्मा है तो वो सब परफेक्शन में सब उनका कार्य जितना है तो सब बहुत सुंदर ढंग से सब होता है अब दिखाते हैं कि देखो सवेरे फिर क्या किया कि सकल शौच करे जाए नहाए अब इससे कि प्रातः काल उठकर फिर शौच किया इत्यादि करते हैं और फिर जाए नहाए वन जाकर के स्नान करते हैं जाकर के स्नान के माने वहीं पर जहाँ रहने वहीं स्नान नहीं करते हैं बल्कि कहीं नदी है पास में वहां जाकर के स्नान करते है स्नान प्राचीन काल में तीन प्रकार के स्नान थे एक घर में स्नान कर लिया दूसरा तालाब में जाकर स्नान किया तीसरा नदी में स्नान किया तो घर में स्नान से ज्यादा फल तालाब के स्नान घर के स्नान में तो स्नान मात्र का फल तालाब में जाकर के स्नान करने में उसका कई गुना फल माने फल भी प्राप्त हुआ विशेष स्नान का फल पूर्णे प्राप्त होता है और फिर सरोवर की बजाय नदी में स्नान किया तो फिर उसमें और भी अधिक पुण्य का लाभ होता है और फिर कहते हैं गंगा जी में स्नान करे तो तो अनंत गुण फल प्राप्त होता है तो गंगा जी की जहाँ महिमा बताई गई है वही इस प्रकार का एक श्लोक इसी प्रकार का है जिसमें ये क्रम बताया गया है कि इस प्रकार से स्नान करते हैं तो जाए नहाये इसे सूचित किया सूत्र रूप में है संकेत कर दिया कि जाकर के, जा के स्नान किया कि मैंने किसी तालाब में या नदी में जाकर के बाहर स्नान किया और वहां से स्नान करके आए <kulels maleITE> उसके बाद फिर जो वो नित्य निभाए मुनि सिरलाये नाये नित्य निभाए मैंने इस प्रकार से नित्य क्रिया करके प्रातः काल के पूजन इत्यादि भी करके उसके बाद गुरुजी के पास पहुंचे और फिर उनको जो है शिरनाए कि मैंने उनको फिर प्रणाम किया प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करने का भी विधान तो भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं अन्य स्थान पर जैसे कहा कि प्रात काल उठ गए रजुना था गुरु मात ना था वे सब उनके जो इनको जो है गुरुजन जो उनको प्रणाम करते हैं व्यक्तियों में जब जब अहंकार आने लगता है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है जहां अहंकार आया तो वो जो नियम है शास्त्र का विधान है यह सामाजिक नियम है यह व्यवस्था है वो सब बिगड़ जाती है <Database> अहंकार सब बिगाड़ने वाला काम है व्यक्ति का भी काम बिगाड़े समाज का भी काम बिगाड़े सबका बिगाड़ने वाला है अब यदि अहंकार हो तो राम भगवान राम में कि हम चक्रवर्ती राजा महाराज के पुत्र हैं हमें किसी को क्या से झुकाना है हमें किसी क्या प्य झूने हैं इस प्रकार का हंकार आ जाए तो बस छुट्टी हो गई फिर ये जैसा वर्णन आया इस प्रकार से नहीं हो सकता भले ही महाराज के चक्रवर्ती राजा के पुत्र हों लौकिक रूप से वैसे तो परमात्मा स्वरूप ही है उनको तो किसी को क्या सर झुकाना है लेकिन फिर भी परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ परमात्मा का जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ये परमात्मा ही है मान लो तो वहां ये तो स्वयं सिद्ध है कि अहंकार नहीं हो सकता अगर परमात्मा में भी अहंकार हो तो फिर क्या दुनिया में कौन अहंकार से बच सकता है इसलिए भगवान में तो अहंकार है ही नहीं तो निरहंकार व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करेगा और जैसे आत्मज्ञानी व्यवहार करेगा वो आदर्श है भगवान राम के चरित्र अन्य लोग जो जीव भाव में है अहंकार में पड़े हुए हैं उनको ये लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते ये तो भगवान का काम है वही कर सकते हैं तो व्यक्ति को अहंकार दुर्बल भी बनाता है जैसे व्यक्ति कहता है हम कैसे कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कि मैंने कमजोरी कहां से आई व्यक्ति के अपने अहंकार से कमजोरी आई तो जीव भाव का जो अहंकार है वो व्यक्ति को दुर्बल भी बनाता है और जैसा कि आचरण व्यवहार करना चाहिए वैसा वो नहीं कर पाएगा जैसे नियम पूर्वक जीवन जीना चाहिए वैसे नहीं जी पाएगा और अगर कहीं कदाचित उसने कहीं कभी कोई कार्य इस प्रकार का कर भी दिया अहंकारी व्यक्ति ने कि ऐसे जैसे कि इन्होने भगवान राम ने किया विश्वामित्र जी के स्पर्श चरण स्पर्श कर लिए प्रणाम कर लिया या समय पूर्वक नियम पूर्वक स्नान आदि कर लिया तो फिर वो अपना ये अहंकार का बखान करेगा की मैंने ये किया मैंने आज स्नान कर लिया मैं आज जल्दी उठ गया मालूम मैं क्या बजे उठता हूं मैं सवेरे बहुत जल्दी उठता तो ये सब उठने का वो बखान करता करेगा तो भगवान राम ने इस प्रकार के बखान की कोई चर्चा नहीं कि हम सवेरे उठते हैं हम प्रणाम करते हैं अरे ये सब कर्ता भाव कुछ नहीं अहंकार होगा तो उसके साथ करता भाव होगा इसीलिए वो तो वो जो पंक्ति गीता की है बार बार याद रखने की है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हंग मे जो अहंकारी है वो मूर्ख है विमूढ़ात्मा मूढ़ जिनको काकल नहीं धरा दी तमीक नहीं है अहंकार की बहुत निंदा है जब अहंकार के साथ में विमूढ़ात्मा लिख दिया तो इससे ज्यादा और क्या लिख सकते थे क्या बोल सकते थे और फिर भी कोई अहंकार करे इन सब शास्त्रों को सुनकर के पढ़ करके भी अहंकार करे पश्चात तो न पश्चति मूढ़ा जैसे शंकराचार्य कहते हैं पश्चात न पश्चात मूढ़ा परंतु तो तो ऐसे मूढ़ हैं कि देखते हुए भी नहीं दिखाई देता आखे खुली हैं तो भी नहीं दिखाई देता इसलिए सबसे बड़ी साधना ये है कि शास्त्र को ठीक समझ करके ठीक ठीक जीवन जीने का अभ्यास करें। परमात्मा का यहाँ तक जब करे ध्यान करे पूजन करे कि परमात्म भाव हृदय में आ जाए ये कथा श्रवण भी एक साधना है कथा सुनना है रामायण की को उपासना है और उपासना का फल है कि व्यक्ति के जो भीतरी मशीनरी है उसको ओवरहालिंग करके शुद्ध कर दे मन बुद्धि ठीक कर दे ठीक ठिकाने काम करने लगे प्राण मन बुद्धि सब यथास्थान रहें और शुद्ध होकर के सही काम करें ये उपासना का काम तो ये सुनते सुनते इसके व्यक्ति के मन में भी अहंकार मिट जाए उसके स्थान पर सद्गुण व्यक्ति में आ जाए नम्रता विनम्रता यथा योग्य जहां व्यवहार वो सब व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो तो फिर उसकी साधना की सार्थकता है शास्त्र के श्रवण की भी इसी में सार्थकता है अन्यथा तो फिर ऐसे ही करके मैंने मैकेनिकली कार्य हो रहा है और उसका कोई जीवन में अपने व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक प्रकार से समय नष्ट करना है जीवन जा रहा है इसलिए अब इनमें ये देखते हैं कि भगवान किस प्रकार प्रातः काल उठकर के कार्य करते हैं सकल शौच कर सबसे पहले उठ करके उठने का कार्य है शौचालिक मनमूत्र का त्याग इत्यादि करना शौच किया शुद्धता हो गई शौच में शुद्धता भी है आंतरिक शुद्धता हो गई अपने पेट साफ हो गया स्वस्थ भीतर से हो गए और फिर स्नान कर लिया तो ऊपर से भी साफ हो गए तो सबसे पहले प्रातः काल उठ करके शौच माने पवित्रता शुद्धता का कार्य करना चाहिए आंतरिक शरीर की शुद्धता हो और बाहि शरीर से भी शुद्धता हो शरीर अशुद्ध रहा तो उसके बाद में फिर न पूजा पाठ चलता है न और कोई कार्य होता है बिना स्नान किए तो प्रातः काल अगर तुलसी तल भी तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता मनाइए के बिना स्नान किए तुमने तुलसी दर कैसे तोड़ लिया इसलिए ये कार्य तो शुद्धता का कार्य तो पहले होना चाहिए जितने निवाही मुनि सिर न और समय जान गुरु आए सपाई और फिर समय जान करके और गुरु से आज्ञा पा करके लेने पर सूने चले तो दो भाई दोनों भाई जो है भगवान राम और लक्ष्मण तो लेने चले अब यहाँ से प्रारंभ होती है दूसरे दिन का कार्यक्रम पिछले दिन आए थे एक दिन इस प्रकार से व्यतीत हुआ जनकपुरी इत्यादि को देखा जनक जी ने आकर के उनको स्थान ठहरने दिया था पिछले दिन दूसरे दिन सो करके उठे तब उसके दूसरे जनकपुरी में दूसरे दिन का कार्यक्रम कैसे चलता है तो प्रातः काल विश्वामित्र जी के लिए पूजन करने के लिए फूल चाहिए थे तो उनको फूल लेने के लिए चलते है अब फूल लेने के लिए नगर में फूल कहाँ मिले अभी तक ये समस्या वहां नहीं थी जहाँ विश्वामी जी का आश्रम था वहाँ आश्रम तो फूल थे ही थे और वहाँ आसपास से तोड़ करके फूल उनको दे दिए कहीं कहीं के दूसरी जगह जाना नहीं था लेकिन यहाँ ठहरे हुए थे यहाँ फूल नहीं थे फूल थे थोड़ी दूर चल करके जहां पर की वहाँ एक प्रकार से शासकीय सरकारी पार्क था वहाँ राजा जनक जी का जहाँ महल उसी के पास यही कर उनका नगर के मध्य भाग में एक बगीचा था उस बगीचे से फूल लेने के लिए गए। नगर भर में बहुत से बाग थे बास बगीचे मैंने बाटिकाएं बहुत सी थी लेकिन ये बाटिका जो है ये निकट थी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से और विशेष थी अन्य बाटिकाओं से ज्यादा सुंदर और श्रेष्ठ थी तो ये इसमें कहते हैं कि समय जान गुरु आए सुपाही समय जान करके समय माने गुरु पूजा करेंगे तब तक फूल जाने चाहिए ऐसा समय समझ करके लेने के लिए चले ठीक समय है और कोई कोई कहते हैं समय जान करके माने उनको मालूम था कि सब लोग प्रातःकाल उठते ही हैं अब पूजन करने के लिए मंदिरों में जाते ही हैं, इसलिए है इसलिए सीता जी भी ये समय जो है मंदिर में आई होंगी पूजा करने के लिए इसलिए जैसे जनकपुरी के सब लोगों ने तो दर्शन कर लिए भगवान राम को तो देख लिया लेकिन उन्होंने नहीं देख पाया इसे जाकर उनको भी दर्शन दे तो समय जान करके सब वहां को गए अब कभी कभी दूर दूर का आर्थ भी लगाते हैं लोग बात इसलिए दूर के अर्थ में तो इस प्रकार की बात है लेकिन सीधी सी समय जान करके मैंने विश्वामित्र जी के फूलों की आवश्यकता का समय समझ करके भगवान राम विश्व वाटिका में फूल लेने के लिए जाते हैं और आयस उपायी अब देखो फिर अनुशासन की बात है अब ऐसे नहीं कि फूल तो जरूरत पड़े ही इनको चलो लिया चढ़ चल करके हा? ऐसे भी तो सोचा जाता है मैं गुरु जी के फूल पूजा करेंगे तो फिर नहीं जरूर पड़ेंगे हाँ जरूर पड़ेंगे चलो फिर लियाओ चल कर गए ऐसा नहीं चले पूछ करके गए उनसे आयुष पा करके उनसे जब विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ जाओ लियाओ फूल तब गए ये अनुशासन की बात तो देखो कितनी व्यवस्था अपनी भारतीय संस्कृति का रूप क्या है ऐसा सुंदर रूप ऐसे ही एक पुस्तक और हमने देखी एक देख नाटक था जिसमें शंकराचार्य जी का जब मंडन मिश्र से साक्षार्थ करने गए तो किसी व्यक्ति ने उसका वर्णन किया था और उस वर्णन में भी इतनी सांस्कृतिक व्यवस्था थी इतने ढंग से बातचीत का शब्दों का प्रयोग बोलने का तरीका चलने का तरीका बैठने का तरीका इतना ज्यादा व्यवस्थित ढंग से उसमें विस्तार सहित वर्णन था कि पढ़ने से पता लगता है कि भाई आजकल तो हिंदू संस्कृति के मानविकास हो गया हो लेकिन जिस समय ये संस्कृति अपने उच्च स्तर पर होगी भूमता पर होगी उस समय लोग किस प्रकार से जीवन जीते होंगे कैसे व्यवहार करते होंगे उसका दृश्य से क्या चलता पता चलता है। ऐसे यहाँ पर बताते हैं कि भगवान राम विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के फूल लेने के लिए जाते हैं तो भूप बागर देखे उजाई और वहाँ से जब निकले तब तो फिर कहा पहुँचे भूप में माने जो वहाँ भूपति राजा जनक जी का जो बाघ था उस बाघ में गए और जाकर के देखो जाए मैंने बाग देखा जाकर के बाग कैसा है तब यहाँ आगे जितना वर्णन है वो उस सब वर्णन उसी बाग का ही वर्णन है भगवान राम जैसे से बाग में जाते हैं जो जो देखते हैं तो सीधा जी वो वर्णन करते जाते हैं की तो भगवान राम को बाग ऐसा ऐसा मिला ऐसा ऐसा दिखाई दिया वो सब वर्णन करते जाते हैं भूप बाघ बर बर बाघ के मैंने ये बर्फ विशेषण है बाघ का वैसे कि मैंने और जितने बाग थे उन सब बागों से ये विशेष बाग था क्योंकि राजा का विशेष अपना बाग था निजी बाग था सबसे सुंदर बाग था तो उसको जाकर के देखा अब यहां बाघ शब्द का प्रयोग कर लिया लेकिन बाग तो होता है जिसमें कि वृक्ष वृक्ष होते हैं जैसे आम का बाग शहर के बाहर अमराई आम का बाघ उसे बाघ बोलते हैं लेकिन जहां फूल वगैरह होते हैं उसे बाटिका कहते हैं तो ये बाटिका है लेकिन देखते है कि इसमें पेड़ भी हैं बड़े दोनों चीजें हैं आगे जो वर्णन आता है उसमें बड़े पेड़ों का भी वर्णन है और पौधों का भी वर्णन है छोटे जिनमें की फूल लगते हैं वो पुष्प वाटिका और बाग दोनों मिले जुले हैं इसलिए इसे बाग बोलते हैं और दूसरी बात यह बाटिका बहुत बार छोटी ही, ही होती है जैसे किसी की बंगले के सामने उसने अपने फूल लगा लिए तो उसकी बाटिका हो गई लेकिन बाघ होने के लिए कम से कम चार छघे जमीन चाहिए उसमें तमाम बाघ तब पेड़ लग पावे इसलिए जब फैलाव विस्तार जब होता है तब उसको बाग बोलते हैं और फिर उसमें बड़े पेड़ भी होते हैं तो इसलिए बाग करके कहते हैं कि ये इनका राजा का बाग है ये उसमें फूल लेने के लिए गए और जहाँ बसंत ॠतु रही लुभाई अब सबसे सामान्य बात तो ये है कि सब बगीचा जो था बहुत सुंदर था और ऐसा था कि मानो बसंत ऋतु ही सबने उसमें फैली हुई हो बस ऋतु अब देहो बोलने का तरीका है। कहते हैं बसंत ऋत रही लुभाई वहाँ जब बसंत ऋप आई तो बसंत ऋतु ने देखा कि हमारे आने के पहले ही ये बगीचा बहुत सुंदर है मैंने बसंत ऋतु राजा के मानियों ने इस बात की प्रतीक्षा नहीं की बसंत ऋतु आवे तब यहाँ पर फूल निकले और तब फल निकले और तब इसमें सब व्यवस्था हो उन्होंने अपनी युक्ति से बसंत ऋतु के पहले ही ऐसे फूल लगा दिए ऐसी सिंचाई कर दी ऐसी खाद पानी दे दिया कि पहले इसे बसंत ऋतु तो पहले ही लगी दिखाई सब हरे हरे-भरे बगीचा पहले था और जब बसंत ऋतु तो आई उसमें तो, तो फिर उसमें सब नए नए पत्ते निकलने लगे और फिर उसमें फूल फूल सब निकलने लगे बसंत ऋतु तो का काम ही उसी समय सब होना चाहिए और फिर बसंत ऋतु तो वहीं रुक गई लुभा करके ये बगीचा तो बहुत अच्छा है वो फिर आगे गई ही मैंने कहने का तात्पर्य कि बारह महीने वहां बसंत ऋतु तो ही बनी रहती है चाहे वर्षा हो तो भी बसंत और गर्मी आवे तो भी बसंत सर्दी आवे तो भी बसंत बारह महीने बसंत बसंत बारह महीने के माने बारह महीने नए नए पत्ते बारह महीने नए नए फूल और बारह महीने नए नए फल वहाँ लगे हुए हैं जब जाओ तब तो यही लगे कि यहाँ तो बसंत ही है ये न लगे कि अब यहाँ तो गर्मी के दिन आ गए तो धूल उड़ रही है पानी सूख रहे हैं पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं। हर समय हरियाली दिखाई देती इसलिए कहते है जहाँ बसंत तो ॠतु रही लो भाई और लागे बिटप मनोहर नाना ये वृक्षों की बात है पहले बड़े अब जब बाग में गए तो पहले बड़े पेड़ दिखाई देते हैं इसलिए पहले बड़े पेड़ों का वर्णन करते हैं एक तो सामान्य वर्णन पहली पंक्ति में हो कि बाग बहुत सुंदर है भगवान राम सबको देख रहे हैं उसको और बसंत सब बाग घर में छाई हुई है सब हरे भरा बगीचा है अब एक एक बात को देखो अब पेड़ कैसे है उसके लागे बिटप मनोहर नाना वृक्ष जो है बहुत सुंदर है मन को हरण करने वाले और नाना प्रकार के नाना के माने कही जैसे आम जामुन इत्यादि तो साधारण बात है और और बहुत से पेड़ जिनके नाम न सुने वे वे दूर दूर से ला लाल करके उसमें विविध प्रकार के लगाए गए जो अन्य बगीचों में जो पेड़ न मिले वो भी यहाँ मिल जाए उस जात के भी, इस प्रकार से सब प्रकार के तरह तरह के तरह तरह के पेड़ जो उसमें लगाए गए थे विभिन्न प्रकार के तो लागे बिटप मनोहर नाना और बरन बरन बर बेल बिताना और उनके ऊपर तरह तरह की रंग बिरंगी बेले उनके ऊपर चढ़ी थी बितान के माने है तम्बू जैसी तनी हुई थी बेलें तो लगी लगी थी उन बेलों का फैलाव ऐसा था कि वो भवन की तरह से बन जाए आगे चल करके देखेंगे भगवान राम जब सीता जी के सामने पहुंचे तब तो कैसे पहुंचे लता भवन ते प्रगट ते अवसर दो लता भवन से प्रकट हुए मैंने लताओं से भवन बन गया था तो लता भवन बना मैंने उनको लताएं इस प्रकार की लगायेंगी की चारों तरफ से ऊपर उठ करके मंडप बना दिया गया सब ऊपर और नीचे जो है वो हो, बैठने के लिए स्थान छायादार स्थान बन गया हुँ? ऐसा बना दिया गया तो ऐसे लताओं के मंडप भी बनने हुए तो बरन वर्ण बर बेद पिताना और पल्लव फल सुमन सुहाये अब उनमें समय जो है वो लताओं में और वृक्षों में सब में क्या था तीनों चीजों थी पल्लव भी और सुमन भी और फल भी और नौ महीने नए निक... पत्ते निकलते हैं तो सुंदर लगते हैं तो नए नए पत्ते निकले दिखाई दिए सुंदर और फिर उनमें फूल भी सुमन भी लगे हुए फूल पेड़ पेड़ों में और फिर फल भी आ गए वो भी दिखाई देते हैं अब ये देखो बसंत ऋतु की अपनी विशेषता है वैसे तो अगर नए पत्ते निकलेंगे तो अभी फूल नहीं होंगे फल नहीं होंगे पत्ते जब जरा पुराने होंगे तब तक फिर उसमें फूल निकलने लगेंगे जब फूल भी निकलेंगे तब तक फल भी नहीं आएगा और जब फल आ जाएंगे तब तक पत्ते बहुत पुराने हो जाएंगे अब फूल भी नहीं रह जाएंगे फल फल रह जायेंगे लेकिन ये बगीचा तो शायद सीता जी के कारण से है जो महा है जिनकी रचना से सारा विश्व क्षण <स्थाँ> मात्र रचना हो जाती है उनके नगर में अगर बगीचा ऐसा हो कि पत्ते तोड़े और फूल तो नए और फल तो नए और साथ ही साथ लगे सब दिखाई दे तो ऐसी विचित्रता कहाँ दिखाई देगी? तो कहते हैं नव पल्लव फल सुमन सुहाए और निज संपत्ति स्वर रू के जाए अब वो सब वृक्ष मानो वृक्षों की संपत्ति क्या है वृक्षों की संपत्ति फल फूल ही उनकी संपत्ति है पत्ते जो है उनकी सम्पत्ति है अगर वही सपना हो एकदम से डाले डाले खड़ी हो तो ऐसा लगता है जैसे कि दरिद्री पेड़ खड़ा हो जिसमे की कि किसके पास कुछ है ही नहीं तब संपत्तिवान वृक्ष जो है अब इतने संपत्तिवान वृक्ष ऐसे जिनके के सामने सुर रुख लगाए कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष भी उसके सामने लज्जित होता है मने कल्प से भी ज्यादा सुंदर ये सब वृक्ष यहाँ पर है और फिर अब ये तो वृक्ष हो गए तो वृक्षों ही मात्र से काम नहीं चलेगा उसमें पक्षी भी होने चाहिए पक्ष भी सब होने चाहिए वहां पर बगीचे में तब उसकी सुंदरता है तो कहते हैं कि पक्षी भी कौन से चातक कोकिल कीर, नटत, नरकल, देखो ये पक्षी है वहाँ पर। बागों में जो पक्षी रहते हैं उनमें से ये पांच पक्षियों के नाम गिना दिए <स्थिण> देखो वहां चातक है कोकिल है कीर है चकोर है और जो ये मोर है इससे मालूम होता है कि वहाँ जलाशय भी है जिसका कि वर्णन आगे आता है पक्षियों से मालूम होता है कि अगर चातक है चकोर है तो इसके मैने सरोवर पानी भी तो होना चाहिए तभी पक्षी होंगे और फिर उसके बाद कोकिल है कीर है कोयल कोकिल के मने कोयल है कीर के मे तोता है ये सब पक्षी हैं। ये तोता सुंदर पक्षी है ये चकोर और ये चातक पक्षी है ये जहाँ पानी होता है वहाँ पर ये होते है कोयल की बाड़ी बड़ी मधुर है मोर नाश्ता है तो मोर के नाचते तो बताई दिया नटत कल मोरा मोर सुंदर मोर जो है वहाँ नाच रहा है तो ये सब पक्षी जितने हैं पूजत ये सब पक्षी बोल रहे हैं तो पेरों पर पक्षियों का बैठना रहना और उनका बोलना ये उस बाग की शोभा है यहाँ का ही है <coughs> यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया था वहाँ पर गौतम ऋषि का जो आश्रम था जहाँ इल्या थी तो ज्यादा विस्तार नहीं किया लेकिन वाल्मीकि रामायण में देखो वहां वर्णन है जब भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो देखा आश्रम उजाड़ पड़ा हुआ उजाड़ पड़ा के मैंने उसके सब पत्ते सब जर गए पेड़ सब सूख गए वहां पर कहीं कोई पक्षी अच्छी कहीं बोलता ही नहीं है आश्रम तो दूर से ही मालूम पड़ता उजाड़ा आश्रम ऐसा वर्णन वहां आता है तो अब वो बाग बगीचा कोई हो तब उसकी सुंदरता तब हो पेड़ पौधे हो फल हो और फिर उसमें पक्षी भी वहां तो ये सब पक्षियों का वर्णन कर दिया कि देखो ये सब वहाँ पर हैं और जो गाने वाले पक्षी हैं पूजक वो तो गा रहे हैं बोल रहे हैं और मोर नाचने वाला पक्षी तो नाच रहा है और ये सब पक्षी भी जो है ये रितु ऋतु -रित के पक्षी भी होते हैं जैसे पेड़ अलग अलग ॠतु के होते हैं उनमें फल फूल लगते हैं ऐसे पक्षी भी अलग अलग ॠतु में दिखाई देते हैं बसंत ऋतु की कोयल की प्रसिद्धि है कि जब बसंत ऋतु आएगी तो कोयल भी दिखाई देगा सुनाई भी देगा कुह कू करके सुनाई देगी और बसंत ऋतु नहीं है तो हर वक्त कोयल के शब्द नहीं सुनाई देंगे तो अभी इसके लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो बसंत ऋतु भी है और गर्मी ऋतु भी है बर्खा ऋतु भी है अभी जल वाले पक्षी जो है ये चातक चकुर इत्यादि जो है ये बर्खा ऋतु वाले पक्षी हैं जल के पक्षी है लेकिन ये भी वहां बोल रहे हैं भी विद्यमान है तो ये देखते हैं कि यह है, बसंत के पक्षी भी हैं बर के पक्षी भी हैं सर्द के पक्षी भी हैं सब वहा बारह महीने वाले और इसीलिए पांच नाम इसलिए गिनाए कि व्यक्ति को ये भी पता चले कि बारह महीनों की रुती है और बारह महीनों में बसंत भी है गर्मी सर्दी बरसात की रीतु में तीनों है आती जाती है वो उसकी बात नहीं कि न हो लेकिन बसंत अपने स्थान में फिर भी है ऐसी ऐसा सुंदर बाग था ये विशेषता उसकी बाग की और मध्य बाग सरसोह सुहावा अब इस बगीचे के मध्य भाग में एक सर सरोवर था सुंदर सरोवर अब बगीचे के बिल्कुल बीच भाग में अब वो सरोवर था वहां पर तो कहते हैं मणिष सोपान पा बनावा अब ऐसा सुंदर बगीचा था कि वो ऐसा नहीं कि गांव में जैसे बगीचे चारों तरफ से कच्चे हैं और उसमें मट्टी खोदी गई है ऐसे बगीचे नहीं ये तो बाघ के भीतर का बगीचा है इसलिए ये कायदे से बनाया गया है और जब बनाया गया तो चारों तरफ तो सीढ़ियां बनाई गई और जब सीढ़ियां बनाई गई तो कैसी पक्की सीढ़िया बना दी गई ढाल करके और फिर उनमें जड़ दिया गए उसमें इस प्रकार चमकने वाले पत्थर लगा दिए गए तो चमाचम बढ़िया जो है वो सीढ़िया सुंदर दिखाई देती है इसलिए मणि सोपान मणिया लगे हुए सोपानों सीढ़ियों में और विचित्र बना हुआ और ऐसे सुंदर तालाब अब समझ लो जब सुंदर तालाब इतना जल्द सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर होगा उसी के पास ही फिर एक मंदिर भी उसका वर्णन दिया गया है अब उसमें तालाब में क्या है तालाब में भी कमल के फूल हैं और कमल के फूल एक रंग के नहीं है कि गुलाबी रंग के हों तो बस वही कमल का रंग है अरे नीले पीले सफेद जो कमल कई रंगों का होता है सब रंगों के फूल उसमें लग रहे हैं विमल बिमल से सरसेज बहुरंगा जल का सरोवर का पानी साफ ऐसे नहीं कि उसमें कीचड़ मतला वाला पानी हो अब देखो दोनों बातें उल्टी उल्टी है अगर पानी साफ होगा तो कमल नहीं होंगे अगर मान लो उसमें नीचे जमीन पक्की कर दी जाए और उसके बाद उसमें पानी एकदम से फिल्टर्ड पानी साफ पानी उसमें भर दिया जाए तो उसमें कमल नहीं पैदा हो और अगर उसमें नीचे मिट्टी डाली जाए और की पानी पड़े पड़े जो सड़े पानी से मिट्टी कीचड़ बने तब उसमें फिर कमल लगाये जाए तो कमल लगे तो कमल लगेंगे तो उसमें कीचड़ होनी चाहिए कमल कीच तय हुए अब इससे ये लेकिन यहां दोनों बातें यहां पर वो तो कीच तो है नहीं पानी बिल्कुल साफ विमल सलिल और सरस बहुरंगा और कमल भी खूब निकले हुए हैं और फिर वो भी रंग बिरंगे भी बने हुए हैं वैसे कोई साहित्यकार पढ़े इस प्रकार के प्रसंग को और ज्यादा इसको ध्यान से पढ़े तो ये कहेगा तुलसीदास जी की दृष्टि मंद है उन्हें दिखाई नहीं देता अगर वहाँ कमल लगे थे तो उनको वर्णन करना चाहिए थे कि वहां की थी पानी साहब नहीं बोलना चाहिए था अगर पानी साहब बोल दिया तो उसको कमल नहीं बोलने चाहिए थे एक कन की गलती है लेकिन ये तो लौकिक कमियों में तो ऐसी गलती हो सकती है लेकिन तुलसीदास जी कोई लौकिक कवि थोड़े हैं। ये तो वो कमी हैं जिनको की परमात्मा की लीला दिखाई देती है उनको दिखाई देता है कि यहाँ जहां पर कि जगत जन्य सीता जी का वास हो उस नगर की सुन्दरता कैसी हो होगी सले ने जब और रहे को सरोवर में और गुंजत भंगा और भवर बढ़ रहा है जो उसमें जाते हैं मधुर लेकर के मुझे ले ले कर सकते है ऐसा सुंदर वो सरोवर है बंधु समेत अब कहते हैं कि उसको देख करके बगीचा देखा सुंदर कैसा सुंदर बाग है और उसमें कि उसके बीच में सरोवर और सरोवर को भी भगवान ने देखा प्रभु घर से बंधु समेत भगवान को प्रसन्नता भी देखकर अब देखो भगवान को प्रसन्नता हो तो ये साधारण बात है जनकपुरी में गए जनकपुरी नगर देखा तो देख देख करके भगवान प्रसन्न हो और यहाँ पर भी सरोवर बगीचा देखा सरोवर देखा तो भी उसको देख करके जब दे भगवान प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो गए लक्ष्मी जी तो प्रसन्न मुझे उनके साथ साथ इस प्रकार ऐसी ये व्यवस्था इस प्रकार ऐसी हो गयी बाघाग बिलोक प्रभु अर से परम रंग में आराम ये दो राम सुखदेव परम आराम बगीचा ये है आराम परम रम में है सुंदर ये बगीचा है इसके माने जो राम ही सुखते जब भगवान तक को सुख देने वाला है भगवान राम को भी इसके मान बहुत सुंदर है साधारण लोग तो, तो, तो, तो देखते तो ज्यादा इतना सुंदर न होता तो भी अच्छा लग जाता है अभी ही नहीं उन्होंने लेकिन भगवान राम की तो लीला में तो सारा जितना ब्रह्मांड और कितनी कितनी सृष्टि और तो उसमें जगह जगह कितने बाग बगीचे उनको सबको जानने वाले देखने वाले उनको जब ये बगीचा सुंदर लगा इसके माना ये विशेष सुंदर है ऐसा सुंदर और दुनिया नहीं है ये देखा <laughs> लगे देखे। चिता लगे चिताई माली गोल सर सीता गिरीजा पूजन जन निपटाई संग सखी सब से गीत मनोहर जग देख मनोहार कर सर सखिन समेता गई मुदतमन गौरी निकेता पूजा रूप शुभ अधिक एक से सती गयी गई, गई देखन खुलवाई दौब प्रेम विवस सीता I'm a man of many ways. सा सुख फुल जलनैन प्रभु कारण जय हर्ष चंद्र की जय प्रभु श्री हनुमान की जय प्रभु बसंत की जय अब वो सब बात जब देखा हुआ तो बोले कि चहु से चितई माली चारों तरफ भगवान ने देखा अब चारों तरफ क्यों देखा क्या देखा तो एक तो बगीचे करते आ रहे हैं वो सब सुंदर बगीचा है वो सब बगीचे में सर घूम करके देखा वो सबकी सुंदरता अपनी, अपनी अपने हर कोने में हर स्थान पर अपनी विचित्रता अपने प्रकार के वृक्ष थे अपने प्रकार की सजावट थी वो सब भगवान ने सब दूसरे ये भी कह सकते हैं भगवान ने चारों तरफ दृष्टि डाली सरोवर पर खड़े तो उनको माली दिखाई पड़ जाएगी उन्होंने चारों तरफ इसलिए देखा की माली किधर काम कर रहे हैं तो जिधर तो तो माली दिखाई दे उधर जाकर करके उनसे फिर पूछा तो मालिक मालीगन एक माली नहीं मालीगन कई माली थे अब इतने बड़े बगीचे को तो एक मालिक घर के नालियों का समूह लगे हुए थे बगीचे को ठीक ठाक रखने के लिए साथ रखने के लिए व्यवस्था तो तो तो भी, भी कह सकते हैं उनको देख कर स्वयं आग्रह थे उनके पास तो भगवान के दर्शन करने के लिए उनका तो सुंदर स्वरूप ऐसा की कोई भी मोहित होकर तो के उनके टिकट पहुँच जाए उनके दर्शन करने के लिए उनके साथ इसलिए जो वो उनसे मालियों से भगवान पहले पूछते हैं की हम फूल लेना चाहते हैं तब पूछ के मैंने आज्ञा लेकर स्वीकृति लेकर तुमसे की हम ले सकते फूल लेना चाहो ले लो तो लगे पूरा लेना पत्ते लेने लगे ले। दल के मैंने पत्ते <khale> <khale> मुदित बन मैंने प्रसन्न होकर प्रसन्नताओं के साथी ये कार्य कर फूल का कार्य दल के माने मैंने फूल नहीं लेते पूजा में दोनों चीजें लगती है फूल भी लगते हैं पत्ते भी लगते हैं जैसे बेल पत्ते हैं तो उसके पत्ते लेते हैं तुलसी तो के पत्ते भी लेते हैं तो वो भी लेते हैं और दुर्वा दल भी लगता है दुर्वा दल दूध दुर्व की पत्तियां और फिर बेल बेलपत्र और फिर तुलसी पत्र इन सब पत्रों की भी पूजा में आवश्यकता पड़ती है वो भी चलिए और उसके बाद इनके आगे चल करके जहां देखते हैं भगवान राम जी फूल लेकर बैठ हैं तो किसमी लिख रहे हैं एक दोना बनाया उन्होंने पहले तो पहले तो एक बड़ा पत्ता डाक वगैरह के तो का लेकर के उसका दोना बनाया और फिर उसमें सबे पत्ते रखे तो एक पत्ता तो चाहिए दोना बनाने के लिए और उसके बाद में कोई डूब ली कुछ बेलपत्र लिए कुछ तुलसी रस लिए कुछ फूल लिए ये सब पूजा के लिए सामग्री जिस प्रकार से निकाली जाती है वो सब उन्होंने इस प्रकार से यहाँ तक तो भगवान के वो बाग बगीचे का दिखाने का काम हो गया फूल लेने लगे फूल लेते लेते वो भगवान चले गए एक किनारे दूसरे तरफ बात है इधर क्या होता है यहाँ कहते बगीचे में सीताजी वहां उसी बगीचे में आई गिरजा पूर्व जगन पठाई सिवाई अपने मन से कुछ नहीं आये ऐसा नहीं की शक्तियों ने आकर के बता दिया भगवान राह आने वाले जो ऐसे नहीं तो माना यह जो है श्रृंगार का वर्णन जरूर यहाँ पर है लेकिन ये श्रृंगार दिव्य श्रृंगार है माने भगवान का इस प्रकार का है जिसमें कि कितना अनुशासन है जिस श्रृंगार में कितनी व्यवस्था है मैंने शिथिलता कहीं भी नहीं है मनमानी आचरण व्यवहार कहीं नहीं तो धन तो शुरूर शुरूर है सब शास्त्रीय ढंग का विधान करके तब उस रूप को प्रस्तुत करते हैं आदर्श रूप प्रस्तुत करते है सीताजी भी आती है वहाँ तो आती है जननी पठाई उनकी माँ ने भेजा पीता आज पूजा करके आओ नंबर पार्वती जी की आज पूजा का दिन आगे ही जो है वो हो, होना है आगे धनुष्यज्ञ होना है तो उसके लिए पहले से पूजन इत्यादि करके गौरी पूजन का विधान है विवाह के पहले तब तो उनको लगा कि अब विवाह होने होना है धनुषज्ञ हो तो नहीं होना है देवी पूजा भी हो जानी चाहिए तो देवी पूजा की व्यवस्था कराई तो ये माता की सोच है कि तुम जाओ पूजा करके आओ तो इसके माना यह है कि माता पिता का ये काम है कि बच्चों को पूजा करने में लगा ले करके आओ पूजा ये भी उनको अपना अपना धर्म माता पिता को अपना धर्म वालों चाहिए अब इनकी माता को अपना पता है कि सीता जी को भेजना चाहिए पूजा करने के लिए तो उन्होंने भेजा तो उनके आज्ञा का पालन करते हुए उसी प्रकार से जी आई और फिर किस प्रकार की पूजा करती है उसका वर्णन भी यहाँ पर आ जाता है विधान का तो सखी सब सुबह सयानी सात की भी है दो प्रकार के सखिया दो गुरु उनके बताए संघ सखी सब सुबह सब सयानी सब सौभाग्य सखियां और सबसे यानी माना बुद्धिमान समाजदार सख्या जो है वो सबसे सब उनके साथ में है और गाय मनोहर बानी और वो जब पूजा करने में चलती है तो वहां से गीत गाती हुई आते हैं सख्या गीत गाती आती है सीता जी आगे आगे चलती आती हैं आजकल भी अब शहरों में तो एक प्रथा बंध होगी शायद नहीं होती होगी लेकिन गाँव में होती है गाँव में बालिकाएं दवाहार पहले देवी पूजा के लिए जाती उनके साथ में स्त्रियां भी जाती और गाती हुई जाती ऐसे करके विधाना तो वो उसी का वर्णन करते हैं इस प्रकार से में गीत बनोहर वाणी सब श्री जो है गीत गाती हुई उनको लेती हुई पूजा कराने के लिए जाती है अब पूजा के लिए जाती है तो क्या होता है वहाँ के सर समीप गिरजा ग्रह सोहा पूजा करने के लिए वही जो सरोवर अभी बताया बहुत सुंदर सरोवर जिसमें कमल के फूल थे और धनमर्रा रहे थे और बहुत स्वच्छ जंगल था जिसमे उसी सरोवर के पास ही मंदिर भी था उसी सरोवर के पास वो मंदिर था पार्वती जी का मंदिर देवी मंदिर था तो इसलिए कहते हैं सर समीप गिरिजाग्रह सोहा पर पार्वती जी का मंदिर था मंदिर था और वर्णन जो है वो मंदिर भी बहुत सुंदर बना था बड़ी उसकी दीवालय वगैरह उसकी भूमि जमीन आस्था ये सब सब व्यवस्था बड़ी सुंदर मंदिर बना हुआ था बढ़ियों से जड़ा हुआ पर्ण तो की पच्ची इत्यादि करके बनाया गया था देखते ही बने ऐसा सुंदर मंदिर था उस मंदिर में विदा करनी थी उसके लिए सीता जी प्रवाह आती है एक प्रश्न लगे कि पार्वती जी कहा से मूर्ति स्थापना हो गई अभी तो जब भगवान रामधन में जाएंगे सीता जी का हरण होगा तब सती को मोह होगा जब सती को मोह होगा तब सती है वो फिर भगवान शंकर जी उनका त्याग करेंगे फिर सती अपना शरीर छोड़ेंगी और फिर जब अपने द्वारा उनका जन्म होगा तब तो पार्वती होंगी जब पार्वती होंगी तब तो उनके बाद मंदिर बनेंगे उनके और ये मंदिर पहले बन गया तो इसलिए तुलसीदास जी ने अम्य कहा की बात यह है कि देखो जहाँ पर पहले वर्णन ना चुका इसलिए बार बार नहीं बोलते वहाँ ये हुआ कि जब भगवान शंकर जी का विवाह पार्वती जी से होने लगा उसके वर्णन आया तो शंकर जी ने गणेश जी की पूजा की तो वहाँ लोगों ने पूछा की भाई अभी गरीबी पैदा नहीं हुए तो उनकी पूजा कैसे करने लगे तो वहाँ पर तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे समझना चाहिए कि देवता अनादि हैं। उनका आदि मत डोड़ो जो व्यक्ति देवताओं का आदि सोचने लगता है इसके माने वो देवताओं के देवत्व को जानता ही नहीं अपने शास्त्रों को तो समझना इसलिए मुश्किल हो जाए ये जो वर्णन चल रहा है ये है एक प्रकार से पारमार्थिक वर्णन है देवताओं का वर्णन लौकिक वर्णन नहीं हम उसको तुरंत अपने जीवन में अपने मानवीय स्तर के ऊपर ले आते हैं और उसमें घटित करने लगते हैं और भग में पड़ जाते हैं ऐसे तो हो सकता कोई व्यक्ति हो उसका पुत्र तो तब पैदा होगा विवाह इत्याद होगा उसकी कुछ के बाद तब होगा अगर उसकी पूजा करनी है तो उसके बाद उसकी पूजा होगी ये तो मानवीय तो जीवन इस प्रकार का उसमें घटेगा लेकिन देवताओं में इस प्रकार से नहीं है ऐसे यहाँ पर भी जो है वो गिरजा मंदिर जो है ये है पार्वती जी के देवी मंदिर तो पहले भी थे और तो भगवान तो हुए प्रेता में और सतय में भी थे मंदिर देवी मंदिर शंकर जी के मंदिर भगवान राम के मंदिर उसके पहले भी रहे सके तो इसको ऐसा नहीं प्रतीक्षा करो जो भगवान राम अवसार और फिर कोई एक ही कल्प की बात हो तो, तो बातवी है और जहाँ पर भगवान के अवतार हर कल्प में होते है या? तो पिछले कल के अनुसार अगले कल में पूजा होने लगती है जैसा प्रारंभ हुआ कल, तो अभी चाहे भगवान ने अवतार लिया भी न हो कृष्ण ने अवतार लिया भी न हो तो तभी उसका पूजन शुरू होगी उनकी मान्यता प्रारंभ होगी तो इस प्रकार से ये व्यवस्था ऐसी चलती है तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये मोच सर समीप गिरिजागृह सोहा उसी सरोवर के पास ही देवी का मंदिर है और तो देख मनमोहा ऐसा बड़ा सुंदर मन मोहित हो जाता है ना देखते ही देखते रहे बड़ा सुंदर जितने तो सुंदर लगे ऐसे होता है हो। हो। तो उन्होंने क्या किया सीताजी ने कि उसी सरोवर में स्नान किया और उनके साथ में जो सखिया थी उन्होंने भी सबने स्नान किया तो सरोवर तो में तो मज्जन कर सर सखिन समेता गयी मुझे मैंने गौरव निकेता और मुद्र बन की बात क्या है इसके भी कई कारण है एक तो स्नान करते समय ही शक्तियों के साथ जब स्नान किया तो जल क्रीड़ा भी होती है अब उसका तुलसीदाजी वर्णन नहीं करते लौकिक रूप जो है जन में स्नान करते हैं तो फिर खेलते भी है पानी तो जल क्रीड़ा कहलाती है तो जल क्रीडा में बन प्रसन्न हो जाता है अगर तो तो स्नान करके बाहर निकले तो प्रसन्नता भी होती है ऐसी तो भी हो सकती है कि जल क्रीड़ा भी हुई हो उनके साथ में अपने शक्तियों के साथ में उसके बाद में मुदित तो प्रसन्न मन हो गया और दूसरी बात जब वो अब स्नान करने के बाद भी वैसे मन प्रसन्न हो जाता है मन में जो मलिनता इत्यादि होती साफ हो जाती है तो स्नान करने के बाद मन शुद्ध हो गया प्रसन्नता हो गई और फिर वो हो देवी जी की पूजा करने गई दौड़ निकेता ने देवी जी के मंदिर में पूजा करने के लिए पिताजी पर है और पूजा करने जाती है तो भी प्रसन्न मन जाती है अब ये प्रसन्न मन जो है एक प्रकार से भविष्य का सूचक है एक शगुण है जब मन प्रसन्न हो तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध होने वाला है जैसे बहुत से शगुण होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ शगुण जो है वो ये है अगर मन में ग्लानि हो मतलोत्साहित हो मन तो समझो का सुगुण होगा तो काम नहीं होगा और अगर मन प्रसन्न हो तो समझो कि कार्य सिद्ध हो जाएगा इसलिए वो सीताजी वो मनपसंद मंदिर में जा रही हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि सीताजी को फिर उसी प्रकार से वो भी प्राप्त होता है आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और फिर आगे चल करके भगवान राम पर विवाह भी होता है तो वो सफलता भी उसी प्रकार से तो पूजा की अधिक अनुरागा और फिर सीता जी तो बड़े प्रेम के साथ में पूजा विधि विधान पूर्वक से पूजा की क्योंकि क्यों पूजा इस प्रकार की वैसे तो पूजा रोज का काम है लेकिन अब एक आ गया आवश्यकता आ गई कि भाई पूजा का फल प्राप्त होना चाहिए तो उसको के पूजा करने के बाद भी निज अनुरूप सभग बर मांगा ये कारण है ये अपने अनुकूल ही अच्छा बर प्राप्त हो और ये अपने अनुकूल बर प्राप्त करने की कामना भी सही कामना मानी अनुचित नहीं जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कामना करे कि आप चाहे जैसे कुछ हों लेकिन बरस प्रकार का मिले ये बधु इस प्रकार की मिले अब कोई बालक हो कोई करता धरता कुछ नहीं रूप रूप, रूप लेकिन चाहे कि विवाह बहुत सुंदर हो जाए बहुत घर के मिल जाए तो ये सब इच्छाएं इस प्रकार की जो है ये है अनावश्यक है ये अनधिकार चेष्टा लेकिन यहां पर जो है सीता जी इसलिए अपने अनुरूप वही पर कहते हैं कि इसमें कोई कठिन बात नहीं है और आपके लिए ये बरदान देना भी कुछ मुश्किल नहीं हम कोई विशेष तो मानते नहीं जैसे हम तैसे हमारे वर्गी हमारे अनुरूप मिल जाता है तो ठीक है तो उसके बाद एक सखी ऐसी संघ विवाही ये तो हो रही थी तो सीताजी के वहां पूजा मंदिर में और उसी समय एक उसमें से सखियों में से कई थी उनमें से एक सखी वहां से निकली अभी सख्तियां बड़ी सैनी हैं, सैनी और समझदार हैं तो समझदार इस माने में है कि वो सावधान भी रहती हैं कि अब धनुष्यज्ञ होने जा रहा है विवाह का समय आ रहा है इस समय कहीं रुकमणी जैसी बात में हो जाए इसलिए जो वो सख्तियां जो है वो, जो है वो देखती हैं बगीचे में जाकर के कहीं कोई और तो कोई आया हुआ तो नहीं है कहीं कोई चारों तरफ की व्यवस्था क्या है ठीक है कि नहीं है ये देखने के लिए हो गई थी तो जब वो देखने गई वहाँ एक सक्रिय संघ विहाई उनका साथ छोड़कर गई गई रही देखने, खुलवाई, खुलवाई, खुलवाई देखने खुलवाई देखी हुई। खुलवाई कौन कहीं और तो नहीं है ये देखने के लिए गई वहाँ पर तो बंदुबिलो के जायी तो वहाँ देखा रहे वहाँ तो दो, दो भाई जो है ये है वो फूल तोड़ रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत सुंदर है उनकी आयु इत्यादि सब देखी सुन्दरता उनकी बहुत देखी तो जैसी देखी तो प्रेम विवश बस उनको देखते ही प्रेम दिवस हो गई माने जहां सुंदर रूप हुआ सुंदरता के कारण उसके हृदय में प्रेम आ गया अब प्रेम के माने ये प्रेम सात्विक प्रेम इसमें कोई नकारात्मक प्रेम नहीं तुलसीदास तो जी जैसे वर्णन करते हैं तो भगवान राम तो परब्रम्ह परमात्मा ही है और बहुत सुंदर रूप है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो उनके सुन्दर रूप को देख करके हर कोई मोहित हो जाता है हर कोई किसी हृदय में देखते ही रहने की इच्छा होती है और उसके हृदय में प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है तो सौंदर्य प्रेम और आनंद तीन साथ साथ काम करते हैं जहां सौंदर्य है, वहां प्रेम भी और वहां आनंद भी तो आप देखो इसमें प्रेम तो सौंदर्य देख करके प्रेम आया और उसके बाद में फिर क्या हुआ उसका प्रेम आनंद उसका पुल के कारण उसका शरीर पुलकित हो गया ताशुद साध देखी सखिर पुलक घात जले नए पुलक घात आनंद के कारण उसके इतना ज्यादा प्रेम भगवान राम के प्रति हुआ और इतना ज्यादा हृदय में उसके अन्न भड़ गया कि नेत्रों से ये कोई दुख के आंसू नहीं है जल के माने आनंद के अधिकता हुई अब ये बार बार देखते रहते तुलसीदास जी जब जब कहीं भी कोई मन का उद्वेग बहुत तीव्र होता है तब वो फिर आंखों में असुर के रूप में प्रकट होता है दुख भी एक तीव्र उद्वेग है इसलिए दुख होने पर भी आंखों से आंसू आ जाते हैं इसी प्रकार हर्ष जब साधारण हो तो हर्ष होगा तो आंसू ही आएंगे जब ज्यादा हर्ष होगा तो फिर से आंसू हर्ष के भी आंसू आ जाते हैं आंखों इसी प्रकार से और, और उद्वेग भय इत्यादि हैं इस प्रकार के दूसरे उद्वेग हैं उनसे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी कोई तीव्र उद्वेग उत्पन्न होगा तब तो आंखों में आंसू आ जाएंगे इसके माने यह है कि मन को शांत रखना चाहिए निर्विंग मन रहना चाहिए जो साधक हैं आध्यात्मिक साधक हैं परमात्मा का ध्यान चिंतन करने वाले हैं वो अपना स्वभाव बनावें कि निदविंग रहें और उद्वेग उत्पन्न हुआ कि उत्पन्न हुआ इसकी सूचना उनको अपने आप ही मिल जाएगी अपनी आंखों से मिल जाएगी आंखों में अगर आंसु आ जाते हैं तो इसके मन शरीर रोमांचित हो जाता है कि मने उद्वेग अधिक बढ़ गया इमोशन उद्वेक मैनेशन का तो इस प्रकार के इमोशन की तीव्रता नहीं होनी चाहिए वो नियंत्रित रहना चाहिए अब यहाँ पर ये जो है भगवान राम को देखने के कारण प्रेम उसके हो गया आनंद भी बहुत आ गया आंखों में प्रेम अब कहते कौ कारण ने जो कर पूछे समु अब और जितनी भी वहाँ पर शक्तियाँ थी वो उससे पूछे क्या हो गया तुमको तुम इतना शुभ दिखाई थे तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे और तो देखने से चेहरे से मानव पड़ जाए कि इसकी एक विशेष अवस्था गई तो उसकी जो मुखाकृति देख करके मनोज उसके भाव जो है उसके मुख के ऊपर देख करके सत्या की बात क्या है और वो कुछ चकित भी थी उसके चलने का उठने बैठने का इधर उधर देखने का चंचलता का ये सब भाव भी देख करके पूछने की, पूछने की बात क्या है तो फिर उसने आप बताती फिर उसके बाद में देखेंगे बाकी कल जिसमें उसने फिर बताया कि काट्या क्या क्या देखकर देख आई है भगवान नाम किस प्रकार से उसका वर्ण नान्याघुपति वयस मदीये सत्यं बदा च भवान्खिलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंग का सच shriram jai ram jai jai ram shriram jai ram jai jai ram shriram jai ram jai jai ram shriram jai ram jai jai ram